देवी भागवत तीसरा स्कान पूर्वजन्म में मुनि की पुत्री थी तप करना इसका स्वाभाविक गुण था यह साध्वी वन में तपस्या कर रही थी उसे रावण ने देख लिया राघव उस दुष्ट ने मुनि मुनिकन्या से प्रार्थना की तुम मेरी भार्य बन जाओ मुनि मुनिकन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तापसी का जूड़ा बलपूर्वक पकड़ लिया अब तो तपस्विनी की क्रोधाग्नि भड़क उठी मन में आया इसके स्पर्श किए हुए शरीर को छोड़ देना ही उत्तम है राम उसी समय उस तापसी ने रावण को श्राप दिया दुरात्मन तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा इस प्रकार कहकर उस तापसी ने शरीर त्याग दिया वही ये सीता है जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है भ्रम सर्प को माला समझकर अपनाने वाले व्यक्ति की भांति अपने वंश का उच्छेद कराने के लिए ही रावण ने इनको हरा है राघव देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की थी परिणाम स्वरूप प्रकुल में तुम्हारे रूप में श्रीहरि का प्राकट्य हुआ है महाबाहो धैर्य रखो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली साध सीता किसी के वश में नहीं हो सकती उनका मन निरंतर तुम्हारे ध्यान में संलग्न है सीता के पीने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रखकर कामधेनु का दूध भेजते हैं और उस है। कलपत्र के समान विशाल नेत्र वाली सीता को स्वर्गीय सूरभ ही गौ का दुग्धपान करने से भूख और प्यास का किंचित मात्र भी कष्ट नहीं है यह स्वयं मैंने देखा है राघव अब मैं रावण व्रत का उपाय बताता हूँ इस आश्विन महीने में तुम श्रद्धापूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ राम नवरात्र में उपवास भगवती का आराधना तथा तो सविधि जप और होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाले हैं बहुत पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं राम तुम सुखपूर्वक यह पवित्र नवरात्र व्रत करो किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए राघव विश्वामित्र वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है, है। यह निश्चित बात अतव राजेंद्र तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो वृत्तासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं महामते मधु को मारने के लिए भगवान श्रीहरि ने सुमेर गिरि पर यह व्रत किया था अतएव राघव सावधानीपूर्वक विधि के साथ तुम्हें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए